कल मरना नहीं चाहती, मौजूद होकर जीना चाहती, आनंद लें चाह, चाहे, यह भी कि मौजूद होकर मरना नहीं तक तू बित होई न सकेगी पिकना रश्र चाह के जो पार जाता है समस्त चाह के जो पार जाता है वही दुखता तू बोपलब्ध होता है चाह ही तो बांदे चाह ही तो बंधन तुम्हारे हाथों पर जंदिया को उसी तेरे में वैल्यू कौनसी? तुम किस कार्य पर में बने? तुम्हें किन वासन में जब रहे? चाहे वासने, तर्जने, यह हो जाऊँ, वह हो जाऊँ, यह हारूँ, वह हारूँ, सिंगल भार काता था। एक बड़े फकीर डायजनीस से मिलने आया। डायजनीस नदल, नदी के तट पर, सुबह की धूप ले रहा था। सिकंदर ने जान लिया, डायजनीस तुम धनबाबी समझो अपने। मान सिकंदर कम से मिलने आया। डायजनीस हंसने लगा और उसने कहा कि सोने को मान कैसा हो? वो सादल तुझ जैसा दिन दर एक आप भी पहले नहीं देखा ये मान होने का दावा आंत्रे खेंदा को छिपाने के लिए ही किया जाता है ये आपुशन, ये वस्त्र, ये में दितल्वार, ये काफिला, ये फौजफादा ये सब दिखावा भीतर तो बिल्कुल भी खाली कर ऐसे तू भरेगा नहीं। बात तो सिकंदर को समझ में पड़ी। इतनी जोर से कही गई थी, इतनी बलपूर्वक कही गई थी, और जिस आदमी वो कही थी, उसकी मस्ती साफ थी, उसकी साफ थी। सिकंदर सर से झुक गया और उसने कहा कि मानता हूँ डायरेसेंट। तुम अकेले आदमी हो जिसके सामने मुझे अपनी nie jest sam. तुम्हारे पास कुछ भी नहीं फिर तुम्हारे पास क्या है jest कारण मैं अचानक दीन sam. To nie jest सब कुछ nie jest पास To nie jest sam. To nie jest sam. To है इसलिए तू To मेरे पास कुछ भी नहीं लेकिन और मैं यहाँ से बीती जाती, औरत गमा। सिकंदर निकाल, मैं के खुशी हुई। और अगर दोबारा ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, तो कौन होगा उससे इस बार सिकंदर नंबर, इस बार डायवर्सिज बना। डायवर्सिज खिलखिला के हंसने लगा, और इसमें का पागल हो तुम। अरे अभी डायवर्सिज क्यों नहीं हो जाती? अंदर में जन क्या भरोसा? याद रखो कि भूल जाओ, फिर परमात्मा राजी ना हो, नाराजी हो, अगले जन्म हो या न हो, कल का भरोसा नहीं तुम अगले जन्म के बाद अगर बात जचती है, तो आओ ले जाओ तुम भी नदी इस नदी के तट पर, ये तट बड़ा है, हम जानते नहीं पर बड़ा, कोई झगड़ा नहीं। तुम भी विश्राम करो, खूब दौड़े, धूपे, खूब आपदापी, आए हम विश्राम करें। अगर मैं तुम्हारे गले भाग गया हूँ, तो अभी हो जाओ डायरेसनी। स्कूल से होता है, सिकंदर होना हो, तो मुश्किल मामला है। लेकिन डायरेसनी होना हो, तो बिल्कुल सहन, क्योंकि स्वाभाविक, फेंक दो बस वो पड़ोसन से नमस्कार वापस लौट जाओ मेरी बीवी यात्रा समाप्त हो गई मुझे यहां आना था वहां आ गए सिकंदर ने कई मुश्किल आज मुश्किल है अभी मुश्किल आज मुश्किल है अभी मुश्किल है तो सदा मुश्किल रहेगा जो आज हो सकता है उसे कल और जो कल होता है सदा के लिए देता है सिकंदर ने कहा मैं बहुत खुश हूँ आप मिलके बहुत प्रभावित हूँ मैं आपके कुछ सेवा कर सकता हूँ और तुम्हें पता है रिचर्ड डायज़नी ने क्या कहा डायज़नी ने कहा क्या मांगू मेरी कोई मांग नहीं क्या चाहूँ मेरी कोई चाही नहीं लेकिन अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरा रास्ता नहीं तो तुमने धूप रोक रखी। दूसरी बात कि <laughs> तुमने मेरी सोमवार के खड़े हो गए, और इस मायने अपना जन्म में किसी की धूप रोक पे खड़े मत होने। चुप खाती लौटा सिकंदर, बहन कर चोट खाती लौटा। चंद्रवफ कह के आया था डायमीसे कि जब लौट के आ पूरी करके तो इसी जीवन में तुम्हारे जैसा ही जीव का दानव कहा ऐसी यात्राओं से कोई कभी लाभ था नहीं ये यात्रा वासना की इतनी बंदी इनका कोई अंत नहीं वासना कभी पूरी होती वासना तो शुरू प्रश्न कभी भरती नहीं एक प्रश्न उठती रहती दस पैदा हो जाती तुम लाभ न सकोगे यह यात्रा कभी पूरी ही नहीं होती समझदार बीच में ही रुक जाते हैं पूरे करने की चिंता नहीं करते हैं। ना समझ पाते पूरी कर ही नहीं यात्रा फिर होते हैं यात्रा ऐसी है कि पूरी होती नहीं मौत पहले आ जाती यात्रा का नहीं आता और यही हुआ सिकंदर लौटते वक्त बीच में ही मर गया घर वापस नहीं सिग्नर और डायोजनीज़ एक ही दिन मरे सिग्नर ज़्यादा जल्दी कोई घड़ी भर बाले और डायोजनीज़ कोई घड़ी भर बात कभी भी बिचली प्यारे कभी झूठी बोलती मगर झूठी होने से उसका प्यार कम नहीं होता और झूठा होने से उसके भीतर छिपी हुई सचाई भी कम नहीं होती कभी-कभी सच को के आवरण में लिपटते क्योंकि सच सीधा प्रकट नहीं हो सकता कभी कभी सच को झूठ की भाषा उपयोग करने पड़ती तो सच की कोई भाषा नहीं सच सुन ले निसर्ग तो ये प्यारी कहानी सिकंदर वैतरणीपाल कर रहा है सब जा तो पीछे किसी के आने की खबर खबर की आवाज सुन लौक के देखा डायर्जनिस एक छांग को तो खुश मिला और एक छांग को डायर्ज क्योंकि वो डायर्जनिस फिर हसेगा किन-किन आगे और वो कहेगा कहा था ना मैं कि इस यात्रा को तुम पूरा न कर पाओगे मर गए आखिर मध्य और इसलिए भी हमने उसकी बड़ी शर्मारी इंदाजनिस तो लंबा जिंदगी में दिन लंबा आदमी लंबा सिकंदर जिंदगी भर सुंदर सुंदर वस्त्र में डकारा आज लंबा अब छिपाए अपने नियमन को सो कैसे छिपाए बड़ी लाज लगी बड़ी संकोच में दबाता रहो छिपाने को याद को दबाने को संकोच को इसके पहले की डायरेक्टरी हंसे सिकंदर हंसा हंसी झूठी थी खोपली थी और हंस उसने डायरेक्टरी को कहा कैसा अपुर संयोग एक सम्राट और एक फकीर का फिर से मिलना हो रहा डायरेक्टरी में कहा बात तुम ठीक कहते हो लेकिन जरा समझने में घूर कर दो सम्राट कौन है और फकीर कौन सम्राट पीछे, फकीर आगे। फकीर तुम हो, तुम सब कमा कर लौट रहे हो। मैं सब कमा कर लौट रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी चाह की ज़िंदगी थी, और मेरी ज़िंदगी आनंद की ज़िंदगी थी, चाह की नहीं, संतोष की, त्रास्ति की, रिचा ये आंचली बात बन जाएगी। बुद्धत्व की उपलब्धि के बाद न जीवन कुछ है न मृत्यु कुछ दोनों खो जाते जो बचता वह एक साक्षात अस्तित्व जिसका न कोई प्रारंभ है को न कोई अंत तो कहते हैं वह सब मन विचार मृत्यु का यह तो एक्टिव होकर जीना चाहती जीने का लोकपन जी विश्वनामी तो कुठथ ऊपर तुम आओ बुद्धत्व तो मृत्यु तत्व है जो जानते हैं ना हमारा कोई जन है ना हमारी कोई मृत्यु है जो साक्षी होकर देख लेते कि जन भी देखा है मृत्यु भी देखी है हम तो दोनों के पार हैं हम तो दोनों से अतीत हैं जो इस अभी को अपलब्ध हो जाते, वही केवल बुद्धत्व को अपलब्ध हो पाते, जीवन की घाँटी में, अंदरस की माटी में, उग आए तीस भरे घाव, तेल सभी चुप गया, अंतर के दीप का, लुट गया हर मोती, आँखों की सीप का, शोक में अकेले में सुधियों के मेले में मिला हमने केवल भटका, पिया सी पीट ही प्राण को कमियों ने ठग लिया भोले पासंग को हमें तो ये उबे तपन में डूबे टूट रही सपनों की नाव सांसों के राम को विरह बरवाश हुआ आंसू की गोजे मन का विकास हुआ हाथ खिलाड़ी हो बहुत ही अनुवारी है हार गए जीवन का दाम रिचा जिंदगी में दिया क्या जिंदगी में मिला क्या जीवन की भांति में अंतस की भांति में उगाये तीस भरे घाव गाँ। सिवाय गाँव के सिवाय तीरों के सिवाय संताप के और जीवन में मिला क्या जीने से क्यों जीने की इतनी आकड़ा क्यों मरने का भय क्या मृत्यु क्या छीन ले जब जीवन में कुछ दिया ही नहीं तो मृत्यु क्या छीन ले तेज सभी जो गया अंदर के दीप का लुढ़ गया हर होती आंखों से सींच कर सब लुग गया जीवन में फिर भी हम पकड़े बैठे रस्ती चल ले एंड नहीं जाती तेज सभी चुप गया अंतर के वीप का लुग गया हर उठ आंखों की सीप का जीवन की गाती में अंतर की माटी में हो गए तीस भरे भाव जरा खोल के तो देखो बोलित द्वंदस को और ही खा पूर्ण तो एक भी ना खिला कांटे ही कांटे कमल तो एक भी ना होगा कीचड़ ही कीचड़ फिर भी अभी प्सार। फिर भी जीवन को पकड़ने की आकांक्षा शोक में अकेले में सुधियों के मेले में मिला उन्हें केवल भटका बाया था इस बिल मिलाप क्या इस भीड़ में केवल घटका, क्या नोहारिंसी, पीट रही प्राण को कमियों में ठग लिया, भोले पासान को, हम इतने उड़े हैं, तर्पण में डूबे हैं, टूट रही सपनों की नाव सब टूट रहा, नाव डूब रही, लोग अब फिर भी थेले लगा है, लोगों के छिद्र भर रहे, बद जाएं, किसी तरह बद जाएं ale Bacz, nie chcę powiedzieć, że w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w जीतते केवल वही हैं जो चाह से मुक्त हो जाते हैं, जो चाहन की व्यथा को देख लेते हैं, जो तरसना की दौर से जाग जाते हैं, जो वासना से हट जाते और प्रार्थना में ली हो जाते जागो, जागने का नाम ही बुद्धत है, जागो जीवन से, जागो ब्रह्मत्यु से। Czapu, czego czapu ja? Ustny dziewę kaparanatan pa